शो टॉक धर्म साधना के सूत्र नंबर थ्री तो गया हो उसकी जिंदगी में पागलपन के सिवाय और कुछ भी बच नहीं सकता नीच से पागल होकर मरा अब दूसरा डर कि कहीं पूरी मनुष्यता पागल होकर न मरे क्योंकि जो निश्चय ने कहा था वो करोड़ लोगों ने स्वीकार कर लिया आज रूस के 20 करोड़ लोग समझते हैं गॉड इज डेड ईश्वर मर चुका है चीन के 80 करोड़ लोग रोज इस बात को गहराई से बढ़ाए चले जा रहे हैं गॉड इज डेड ईश्वर मर गया यूरोप और अमेरिका की नई पीढ़ियां, भारत के जवान भी ईश्वर मर गया है इस बात तो से राजी होते जा रहे अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीच से पागल होकर मरा कहीं ऐसा न हो कि पूरी मनुष्यता को भी पागल होकर मरना पड़े क्योंकि ईश्वर के बिना न तो नीच से जिंदा रह सकता है स्वस्थ होकर और न कोई और जिंदा रह सकता है असल में ईश्वर के मरने का मतलब ही यह होता है कि हमारे भीतर जो भी श्रेष्ठ जो भी सुंदर जो भी शुभ जो भी सत्य है उसकी खोज मर गई ईश्वर के मरने का यही मतलब होता है कि जिंदगी में रोशनी और प्रकाश की खोज मर गई ईश्वर के मरने का यही मतलब होता है हम अपने शरीर होने पर राजी हो गए और हमने अपनी आत्मा की खोज बंद कर दी हम वस्त्रों पर राजी हो गए और हमने प्राणों की खोज बंद कर दी मंदिर अब भी खड़े हैं और उन मंदिरों में अब भी घंटियां बज रही आज भी चर्च और उन चर्चों में आज भी परमात्मा को पुकारा था लेकिन आदमी के प्राणों का मंदिर तो गिरा हुआ दिखाई पड़ता है और आदमी की आत्मा का चल जब कहीं दिखाई नहीं पड़ता पत्थर की दीवारें रह गई और उनमें किराए के पुजारी परमात्मा का नाम भी ले रहे हैं लेकिन आदमी के प्राणों की प्यास और आदमी के प्राणों का प्रेम परमात्मा की तरफ अर्पित होना बंद हो चुका है और इस सत्य को अगर ठीक से न समझा जा सके तो शायद फिर हम उस प्रेम को दोबारा जगा भी ना सकेंगे जो बीमार ऐसा समझ ले कि वो स्वस्थ है वो फिर बीमारी का इलाज करवाने नहीं जाता और जो अंधा समझ ले कि उसके पास आंखें वो फिर आंखों की तलाश क्यों करेगा इसलिए जब मैं आपसे ये कहता हूं तो आपके मन को बहुत तकलीफ होगी वो तकलीफ मैं देना चाहता हूं कि आपके प्राणों का मंदिर गिर चुका है और मंदिर में आप सिर्फ किराए के पुजारियों की आवाज के अतिरिक्त और कोई आवाज नहीं लेकिन ये कहना इसलिए चाहता हूं ताकि ये स्वच्छ ख्याल में आ जाए तो शायद हम प्राणों के मंदिर को बनाने में लग जाए और वो जो परमात्मा छोड़ के चला गया है हृदय को उसे हम वापस खोजने निकल पड़े लेकिन लेकिन मंदिरों का पुजारी चाहेगा कि हृदय का परमात्मा न खोजा जाए क्योंकि जब कोई हृदय के परमात्मा को खोज लेता है तो मंदिर के परमात्मा की फिक्र छोड़ दे निश्चित ही धर्म के ठेकेदार चाहेंगे कि असली परमात्मा की प्रतिमा प्रगट ना हो क्योंकि अगर असली प्रतिमा प्रगट हो जाए तो बाजार में बिकने वाली प्रतिमाओं का क्या हो आदमी बहुत बेईमान और आदमी ने सबसे बड़ी बेईमानी अपने साथ की और वो बेईमानी ये है कि वो नकली परमात्मा से राजी होने को तैयार हो गया और हम सही को खोजने नहीं चाहते जब तक वो नकली सब्स्टिट्यूट का काम करता हो जब तक नकली से काम चल जाता हो कौन असली को खोजने चाहिए फिर नकली धर्म बहुत सस्ता है असली धर्म जिंदगी का दांव। नकली ईश्वर के लिए हमें कुछ भी नहीं खोना पड़ता असली ईश्वर के लिए हमें अपने को पूरा ही खो देना पड़ता नकली ईश्वर से हम खुद कुछ मांगने जाते हैं असली ईश्वर को सिवाय अपने को देने के और कोई उपाय नहीं नकली इस पर आसान कंफर्टेबल, कन्वीनिएंट, सुविधापूर्ण असली इस पर खतरनाक जिंदा आद उसमें जलना पड़ता है मिटना पड़ता है राख हो जाना पड़ता है और केवल वे ही अपने हृदय के मंदिर में परमात्मा को बुला पाते हैं जो अपने को राख करने के लिए तैयार है इस धर्म की आग का नाम ही प्रेम कोई उसे प्रार्थना कहे कोई उसे साधना कहे कोई उसे पूजा कहे इससे बहुत फर्क नहीं पाता लेकिन प्राणों में जो प्रेम की आग जलाने को तैयार वो परमात्मा को पाने का हकदार होता है। लेकिन हकदार वही होता है जो खुद को खोने को तैयार ये बड़ी उल्टी सब शायद इसीलिए हमने परमात्मा को खोजना बंद कर दिया और शायद इसलिए नित्य जैसे व्यक्ति कह पाते हैं कि नहीं कोई ईश्वर नहीं है कहीं ये अपने को बचाने की कोशिश कहीं ये अपने को बचाने का तर्क ये कहीं अपने को बचाने का आर्गुमेंट तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने को बचाने के लिए ईश्वर की तरफ पीट करके खड़े हो जा ऐसा ही है क्योंकि ईश्वर की तरफ जो मुंह करेगा वो रुक न सकेगा उसे बढ़ना नहीं पड़ेगा उसे पूरा ही समर्पित हो जाना पड़ेगा जिसने ईश्वर की तरफ आंख की फिर वो एक क्षण रुक नहीं सकता वो यात्रा पर निकल पड़ा फिर तो यात्रा उसे पुकारी लेगी और खींची लेगी ये कशिश ठीक वैसी ही है जैसे कोई छत से छलांग लगा जाए और फिर पूछे कि छत से छलांग लगाने के बाद जमीन पर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा हम तो उससे कहेंगे कुछ भी न करना पड़ेगा तुम सिर्फ छलांग लगाओ तुम सिर्फ एक कदम उठाओ बाकी जमीन कर लेगी जमीन का ग्रेविटेशन जमीन की कशिश जमीन का गुरुत्वाकर्षण तुम्हें खींच ले सिर्फ एक कदम तुम उठाओ बाकी जमीन कर लेगी सिर्फ परमात्मा की तरफ आंख भर उठ जाए बाकी काम परमात्मा कर लेता है लेकिन वो आंख का खतरा बड़ी डेंजरस बात है इसलिए हम टीच करके खड़े हो जाए इतना हमारा बस है हम परमात्मा को पाने के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन खोने के लिए सब कुछ करते हैं मुझे लोग पूछते हैं कि ईश्वर को खोजना तुम तो लोग से पूछता हो उसे तुमने खोया कहा क्योंकि जिसे खोया हो उसे खोजा जा सकता है तुम लोग से खोया कैसे क्योंकि तो खोने की कोई तरकीब हो तो खोजने की तरकीब उससे उल्टी ही होती मैं उन्हें छोटी सी कहानी कहता हूं वो मैं आपसे भी कहू एक दिन बुद्ध सुबह सुबह आए जिसे आज आप यहां इकट्ठे हो गए हैं तो उस गांव के लोग उन्हें सुनने को इकट्ठे हो गए वे अपने हाथ में एक रेश्मी रुमाल लेकर आए थे वे बैठ गए और उन्होंने रेशमी रुमाल में गांठे बांधनी शुरू कर उन्होंने पांच गांठे बांध दी और फिर बैठे हुए लोगों से पूछा कि मैं इन गांठों को खोलना चाहता हूं क्या करूं और फिर रूमाल को जोर से खींचा खींचने से तो गांठें और भी बन तो किसी एक आदमी ने खड़ा हो कृपा के खींचे मत अन्यथा गांठें और बन जाएंगे तो बुद्ध ने कहा मत खोलने के लिए क्या करूं तो उस आदमी ने कहा कि पहले मुझे गांठों को देख लेने दे कि वो किस ढंग से बांधी गई क्योंकि तो जो उनके बांधने का ढंग होगा उससे उल्टा उनके खोलने का ढंग और जब तक ये पता न हो कि कैसे गांठ बांधी गई है तब तक खोलने का काम खतरनाक है उसमें और गांठ बन सकती है और उलझ सकती है पहले गांठ को ठीक से समझ लेना जरूरी है कि वो कैसी बंधी है तभी खोलने का काम शुरू करना उचित तो मैं जो लोग ईश्वर के बाबत पूछते हैं उनसे कहता हूं तुमने खोया कहा तुमने खोया कैसे गांठ बंदी कैसे पर उनको भी पता नहीं क्योंकि शायद ये खोने की घटना न मालूम कि अपने जन्मों पहले घटी हो, उन्हें कोई याद नहीं उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने कभी खोया और ध्यान रहे जिसे ये भी पता नहीं है कि मैंने परमात्मा को खोया उसकी खोज कभी ऑथेंटिक प्रमाणित नहीं हो सकती तो क्योंकि जिसे हमने खोया ही नहीं उसे हम खोजने क्यों निकलेंगे इसलिए जितने लोग ईश्वर को खोजते दिखाई पड़ते हैं वो सिर्फ दिखाई पड़ते हैं खोजने कोई निकलता नहीं हम खोज उसी को सकते हैं जिसके खोने की पीड़ा गहन हो गई जिसके अभाव का कांटा जोर से गड़ रहा जिसका विरह अनुभव हो रहा और मिलन का आनंद भी तो केवल उसी के साथ हो सकता है जिसके विरह की पीड़ा हमने झेली हम ईश्वर के विरह में जरा भी पीड़ित नहीं कोई भी पीड़ित नहीं हम लोग पीड़ित हैं लेकिन उनके पीड़ित होने के कारण बहुत दूसरे हैं कोई दन के न होने से पीड़ित कोई यश के न होने से पीड़ित कोई पद के न होने से पीड़ित कोई ज्ञान के न होने से पीड़ित किसी के कोई और कारण होंगे स्वास्थ्य नहीं होगा किसी के कोई और कारण होंगे बड़ा मकान नहीं होगा लेकिन ऐसा आदमी कोजिश से मुश्किल से कभी मिलता है जो परमात्मा के न होने से पीड़ित उस आदमी को मैं धार्मिक आदमी कहता हूं जो परमात्मा के न होने से पीड़ित क्या हम परमात्मा के न होने से पीड़ित है कोई भी पीड़ा नहीं परमात्मा के न होने से हमारा काम बराबर चल रहा है हाँ कभी कभी किसी दुख में उसका स्मरण आता है वो भी स्मरण उसका नहीं वो भी स्मरण दुख का है और इस आशा का है कि शायद उसके स्मरण से ये दुख दूर हो जाए इसीलिए सुख में लोग परमात्मा को याद नहीं करते लोग कहते हैं दुख में परमात्मा की याद आती है लेकिन जिस परमात्मा की याद दुख में आती है वो याद झूठी क्योंकि वो दुख के कारण आती परमात्मा के कारण नहीं आती इसलिए धार्मिक आदमी मैं उसको कहता हूं जिसे सुख में परमात्मा की याद आती लेकिन सुख में तो सिर्फ उसे ही याद आ सकती है जिसे उसका अभाव खटक रहा हो जिसे उसका खोन खटक रहा हो जिसके पास महल हो धन हो सब हो और फिर भी कहीं कोई खाली जगह हो जो धन से भी ना भरती हो मित्रों से भी ना भरती हो पत्नी से भी ना भरती हो पति से भी ना भरती हो उस एम्प्टीनेस में परमात्मा के बीच का पहला अंकुर होता उस खाली जगह क्या वो खाली जगह आपके पास है क्या आपके हृदय का कोई कोना है जो किसी भी चीज से भरता नहीं वह तो खाली ही रह जाता आप सब डाल देते हैं और खाली ही रह जा नसरुद्दीन के संबंध में मैंने एक कहानी सुनी इस फकीर के पास एक दिन एक आदमी आया और उस आदमी ने नसरुद्दीन को कहा मैं परमात्मा को खोजना चाहता हूं कोई रास्ता बताओ लोगों ने कहा है कि तुम रास्ता बता सकते हो नसरुद्दीन ने कहा अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जाता हूं तुम मेरे साथ हो दो खो सकता है कुएं पर पानी बरते में ही तुम्हें रास्ते का भी पता चल जाए और अगर पता न चले तो तुम लौट के मेरे साथ चले आना मैं तुम्हें रास्ता बता दू लेकिन ध्यान रखना लौट के चले आना इसके पहले ही चले मत जाना उस आदमी ने कहा भी क्या बात करते हैं मैं परमात्मा को खोजने निकला हूं वो नसरुद्दीन के साथ हो गया नसरुद्दीन ने दो बाल्टियां अपने हाथ में ली रस्सी उठाई और उस आदमी से कहा कि जब तक मैं पानी भर ना लू तब तक, तक सवाल बीच में मत उठाना ये तुम्हारे संयम की परीक्षा होगी फिर लौट के तुम सवाल पूछ लेना उस आदमी ने कहा मुझे क्या मतलब तुम्हारे पानी भरने से और सवाल उठाने से मैंने सवाल उठा दिया है कि मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूं रास्ता क्या है नसरुद्दीन कुएं पर पहुंचा उसने एक बर्तन तो कुएं के पास पर रख दिया उस आदमी के मन में ख्याल तो उठाया कि यह क्या कर रहा है क्योंकि उस पार्ट में कोई तलहटी नहीं थी वो बॉटम लेफ्ट वो पोला था दोनों तरफ और उसने सोचा कि मुझे मना किया है प्रश्न पूछने को तो थोड़ी देर रुका नसरुद्दीन ने बाल्टी पानी की भरी कुएं से और उस बर्तन में डाली जिसमें कुछ भी रोक नहीं सकता क्योंकि वो तो पोला दोनों तरफ उसमें कोई पेंदी न थी एक बाल्टी पानी नीचे बह नसरुद्दीन ने दूसरी बाल्टी डाली तब उस आदमी के बर्दाश्त के बाहर हो गया और वो भूल गया कि वचन दिया है कि मैं सवाल नहीं उठाऊंगा उसने कहा ये क्या पागलपन कर रहे हैं इस बर्तन में कभी पानी भरेगा नहीं नसरुद्दीन ने कहा सब टूट गई अब तुम जा सकते हो क्योंकि मैंने कहा था जब तक मैं पानी न भर लूँ और लौट नाऊ तब तक तुम सवाल न उठाना उसने कहा तो वो तो सर्त टूटती क्योंकि ये तो कभी भी कितनी जिंदगी पानी भरते रहो तो इस बर्तन में भरने वाला नहीं मैं तुम जैसा पागल नहीं वो आदमी नसरुद्दीन को छोड़कर चला गया जाते वक्त नसरुद्दीन ने कहा कि जो अभी पागल भी नहीं है वो परमात्मा की खोज पे कैसे निकले? वो आदमी लौट गया लेकिन रात नसरुद्दीन का वो वचन कि जो आदमी पागल नहीं है वो परमात्मा की खोज पे कैसा निकलेगा उसकी नींद पर डोलता रहा उसके सपनों में घुस गए उसकी बार बार कर बदली और वो शब्द उसे गूंजे और सुनाई पड़े एक तो आदमी पागल था लेकिन उसे ये लगा कि कितना भी पागल हो क्या इतना पागल हो सकता है कि ऐसे बर्तन में पानी भरे जिसमें पानी टिकता ही ना हो फिर उसे ख्याल आया कि वो आदमी ने घर से चलते वक्त ये भी कहा था कि अगर तुम मौन से मेरे साथ रहे तो हो सकता है पानी भरने में ही तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाए कहीं वो जवाब तो नहीं दे रहा तब वो सुबह गोर होने के पहले ही नसरुद्दीन के पास वापिस पहुंचा उसने कहा मुझे माफ करो मुझे लगता है कि मुझसे भूल हो गई मुझे सवाल नहीं उठाना था मुझे चुपचाप देखना था कहीं तुम तो मेरे लिए कोई शिक्षा तो नहीं दे रहे थे नसरुद्दीन ने कहा इससे बड़ी और शिक्षा क्या हो सकती मैं तुमसे यही कह रहा था कि तुम मुझे पागल कह रहे हो और अपनी तरफ नहीं देखते कि जिस मन में तुम भरते चले जा रहे हो जिंदगी से सब कुछ वो अभी तक खाली का खाली उसमें कुछ भी नहीं भर पाए तो वो बिना पैंदी का बर्त है एबिस की भांति है हमारा मन एक खड की भांति जिसमें नीचे कोई तलहटी नहीं बॉटम लेथ एबिस एक गहरी खाई जिसमें कोई भी नीचे तलहटी नहीं जिसमें हम गिरें तो गिरते ही रहेंगे कहीं पहुंच नहीं सकते तो गिरते ही रहेंगे अनंत अनंत तक एड इन्फिनेटम करते रहेंगे और कहीं पहुंचेंगे नहीं लेकिन इस मन में हमने बहुत सी चीजें भर ली अब तक कोई चीज भरी नहीं बूढ़े का मन भी उतना ही खाली होता है जितना बच्चे का लेकिन हिसाब कौन लगा है। बल्कि कई बार तो बूढ़े का और भी ज्यादा खाली हो जाता है, क्योंकि जिंदगी भर का अनुभव और भी रिक्त और भी खालीपन से भर जाता लेकिन हम जोर से भरे चले जाते हैं हमारा तर्क यह है कि अगर मन खाली है तो और जोर से भरो तो भर जाएगा लेकिन अब तक मन जरा भी नहीं भर सका तो कितने ही जोर से भरने से भी भर नहीं सकेगा अगर रक्ति भर भी भर गया होगा तो फिर पहाड़ भर भी भर सकता था लेकिन रक्ति भर भी मन नहीं भरता मन एक खालीपन मन एक एम्पटीनेस जिसमें कभी कुछ नहीं भरता सिकंदर के बाबत मैंने सुना है कि वो उदास हो गया क्योंकि उसके एक मित्र ने एक फकीर की खबर उसको ला के दी उसके मित्र ने कहा था कि मैं एक फकीर के पास से गुजरा था उसने खबर भेजी सिकंदर तुम्हारे लिए उसने ये कहा है कि मैंने सुना है सिकंदर पूरी दुनिया जीतने निकला है तो उस फकीर ने कहा मेरी खबर सिकंदर से कह देना कि जब तुम पूरी दुनिया जीत लोगे तो फिर क्या करोगे क्योंकि दूसरी और दुनिया नहीं है अभी सिकंदर ने दुनिया जीत नहीं ली, अभी सिर्फ जीतने निकला लेकिन वो उदास बैठ गया और उसने कहा कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं अगर मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा तो फिर क्या करूंगा दूसरी दुनिया तो नहीं वो उदास हो गया सिकंदर इस ख्याल से भी कि दूसरी दुनिया नहीं तो क्या इतनी पूरी दुनिया भी सिकंदर के मन को न भर पाएगी कि दूसरी दुनिया की जरूरत फिर बाकी रह जाएगी रह जाएगी मैंने सुना है सिकंदर जब मरा तो उसने कहा था मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना ताकि लोग देख ले कि मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं मेरे हाथ भी मरे हुए नहीं सभी लोग खाली हाथ जाते लेकिन खाली हाथ जाते हैं ये बड़ा सत्य नहीं है खाली हाथ जाते इसलिए हैं कि जिंदगी भर खाली हाथ रहते अन्यथा जाएंगे कैसे खाली हाथ खाली हाथ हम मरते हैं क्योंकि जिंदगी भर हम खाली हाथ होते हैं और खाली हाथ का हमें कोई भी पता नहीं उस खाली जगह का कोई पता नहीं जो हमारे हृदय में उस खाली जगह का बोध आदमी में धर्म की जिज्ञासा पैदा करता है ईश्वर तो को खोजने मत निकले पहले अपने हृदय की खाली जगह को खोज इसके पहले कि मेहमान को निमंत्रण दें घर में जगह है उसे साफ सुथरा कर लें और देख, उसे खोजने मत निकले वो शायद द्वार पर ही खड़ा है आपकी खाली जगह साफ हो जाए वो भीतर प्रवेश कर जाए लेकिन हमारे हृदय में कोई खाली जगह है अगर खोजेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे विचार ही विचार भरे हुए मिलेंगे वासनाएं ही वासनाएं भरी हुई मिलेंगी इच्छाएं ही इच्छाएं भरी हुई मिलेंगी कहीं कोई खाली जगह दिखाई नहीं पड़ेगी और फिर भी मन हमेशा खाली लगेगा पूरे वक्त कुछ न कुछ भरा है ऐसा प्रतीत होगा और पूरे समय खाली है कुछ भी हाथ में नहीं है ये भी प्रतीत होगा यही आदमी का पेडाफ यही आदमी की उलझन खाली है बिल्कुल भरे होने का सिर्फ सपना सिर्फ ख्याल विचार वासनाएं इच्छाएं इनसे कोई कभी भर नहीं सकता लेकिन इनसे ही हम भरे हुए मालूम पड़ते और ये बिल्कुल हवा की हवा में खींची गई लकीरें या कहे पानी पे खींची गई लकीरें खींच भी नहीं पाते और मिट जाती लेकिन हम इन्हीं में भरे हुए जीने लेते और एक दिन खाली हाथ विदा हो न मालूम कितने जन्मों तक ऐसी कहानी चलती और फिर हम भूल ही जाते हैं इस बात को कि कुछ जो हो सकता था वो होने से वंचित रह गया कुछ जो हमारे भीतर प्रगट हो सकता था वो प्रगट नहीं हो पाया कोई द्वार जो खुल सकता था वो बंद रह गया कोई बीज जो टूट सकता था वो अन टूटा रह गया कोई झरना जो फूट सकता था वो नहीं फूट पाया लेकिन लंबे समय और लंबी यात्रा में ये बात भूल जाते। और हमारी यात्राएं एक दिन की यात्राएं नहीं हमारी यात्राएं लंबी यात्राएं लेकिन एक जन्म में भी हम भूल जाते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि पांच वर्ष की उम्र के पहले की कोई याददाश्त आपको है तो शायद ही आपको कोई याददाश्त हो। आप थे तो जरूर लेकिन पांच साल के पहले की कोई याददाश्त नहीं आप थे जरूर अन्यथा आप आज नहीं हो सकते लेकिन याददाश्त कोई भी नहीं लेकिन अगर आपको सम्मोहित किया जाए और गहरी तंद्रा में ले जाया जाए तो आपको पांच साल के पहले की याददाश्त आनी शुरू हो जाए न केवल पांच साल के पहले की याददाश्त बल्कि मां के पेट में जो आपके अनुभव हुए वो भी याद आ जाते अगर मां गिर पड़ी हो और आप पेट में रहे हो तो उसकी भी याददाश्त आपके पास छिपी पड़ी जब पहली दफ़ा मां के गर्भ में प्रविष्ट हुए उसकी याददाश्त भी आपके भीतर छिपी पड़ी और आप जब पिछले जन्म में मरे और खाट पर पड़े तो उसकी आपके भी आपके भीतर पड़ी तो सारी याददाश्तें भीतर संग्रीत और इन याददाश्तों का एवरेस्ट की चोटी बहुत छोटी और पैसफिक मां कागर बहुत गहरा नहीं एक आदमी के भीतर याददाश्तों की जितनी पर्तें उनके मुकाबले एवरेस्ट की छोटी छोटी और पैसिफिक महासागर की गलाई कड़ी इन सारी याददाश्तों में एक बात भूल गई है कि मैं अब भी खाली हूं और ये याद न आ जाए तो हमारे जीवन में परमात्मा की खोज नहीं हो सकती परमात्मा की खोज परमात्मा शब्द को सुनने से नहीं हो सकती शब्द तो परमात्मा परमात्मा नहीं है परमात्मा की खोज किसी दूसरे आदमी को परमात्मा खोज देख के देखते पैदा नहीं हो सकती और अगर होगी तो उधार हो असली नहीं हो और कम से कम परमात्मा के दरवाजे पर नसील चीजें उधार चीजें बाहर चीजें नहीं चलती वहां तो कुछ अपना ही लेके मौजूद होना पड़ता कुछ अपना वहां वो ज्ञान काम नहीं पड़ेगा जो दूसरों से मिला वहां वे शब्द काम नहीं पड़ेंगे जो दूसरों से सीखे गए वहां वे सिद्धांत काम नहीं पड़ेंगे जो परंपराएं सिखा जाती वहां तो अपना ही कुछ निवेदन करना होगा लेकिन हमें तो परमात्मा भी एक नकल है इमिटेशन पिता को देख के बेटा परमात्मा को खोजने लगता है पड़ोस को देखकर आदमी परमात्मा को खोजने लगता है कि बड़ों को मंदिर में जाते देखकर छोटे बच्चे मंदिर में चले जाते हैं और वे बड़े भी अपने बड़ों को देखकर मंदिर में चले गए और उनके बड़ों ने भी यही किया क्या हम परमात्मा को सिर्फ इमिटेशन बना सकते हैं? क्या हम किसी के पीछे चल गए कभी परमात्मा को है? है बात असंभव है क्योंकि जो अर्ज जो प्राणों की प्यास अभी मेरी नहीं है और झूठी प्यास नहीं होती और झूठे प्यास का आदमी सरोवर तक कभी नहीं पहुंचता और अगर झूठे प्यास का आदमी सरोवर के पास भी पहुंच जाए तो पानी को पहचान नहीं पाता कि ये पानी है क्योंकि पानी को पहचानने के लिए अपनी प्यास चाहिए प्यास ही पानी की पहचान उसको पहचाने का कौन परमात्मा तो चारों गड़ी चौबीस गड़ी चारों तरफ मौजूद लेकिन प्यास न होने से कोई उसे काशी खोजने जाएगा कोई मक्का खोजने जाएगा कोई जेरूसलम खोजने जाएगा कोई कैलाश खोजने जाएगा प्यास न होने से हमें कहीं और खोजने जाना पड़ता है प्यास हो तो श्वास श्वास में हवा के कम कण में वृक्ष के पत्ते पत्ते में वो मौजूद कहीं मौजूदा और तो कोई भी नहीं है उसके अतिरिक्त और किसी का कोई अस्तित्व नहीं लेकिन उसका हमें कोई पता नहीं चलता उसका हमें कोई पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा इसलिए कि जैसा ये बाहर चल रहा है ऐसा ही उपद्रव हम सबके भीतर भी चल रहा है, विचारों का झंझावास है भीतर और चल रहा है जोश। हम उसके लगे खाली जगह का कोई पता नहीं चलता खाली जगह का बोध ही नहीं होता कहीं कोई पिया नहीं पकड़ती तो पीड़ा पकड़ सकती अगर हम नानक को देखें या कबीर को या रैदास को या फरीद को या महावीर को या बुद्ध को या जीसत को या मोहम्मद को तो इनकी जिंदगी में हम दो मौके पाएंगे लेकिन हम बड़े बेईमान हैं अपने साथ और हम उनमें से एक मौके को देखनी नहीं चाहते सिर्फ दूसरे को देखते नानक की जिंदगी में दो मौके पाएंगे एक वो वक्त है जब नानक रोते हुए और एक वो वक्त है जब वाहनों से भर गए एक वो वक्त है जो पीड़ा और विरह का है और एक वो वक्त है जो फुलफिल्मेंट का है, जो पालेने का लेकिन हम सिर्फ पालने के वक्त को देखते और पीड़ा के वक्त की बात ही नहीं करते एक समय है मीरा का जो रोने का है और एक समय है जो नाचने का है हमने नाचने का तो याद रख लिया रोने की बात ही हम भूल गए बुद्ध की जिंदगी में एक वक्त था जब रोशनी आ गई लेकिन एक वो वक्त भी जब हम अम अमावस्थ की काली रात हम भी रोशनी चाहते हैं लेकिन अमावस की काली रात कौन चाहेगा हम भी मिलना चाहते हैं लेकिन विरह कौन भोगेगा हम भी परमात्मा के आनंद में डूबना चाहते हैं लेकिन उसकी पीड़ा हमने किसी मां को बच्चा पैदा होते देख लिया और जब बच्चा पैदा होता और मां की आंख पहली बार अपने बच्चे को देखती है, तो उसकी आंखों के आनंद का कोई पारावार नहीं लेकिन प्रसव की पीड़ा कौन हो वो तो प्रसव की पीड़ा के बाद ये मुस्कान तो हमने नानक की मुस्कुरा की तस्वीर तो ख्याल में भी हटा और हम सोचते हैं कब वो मौका आए कि हम भी ऐसे ही आनंद से भर जाए तो लेकिन हम वो तस्वीर छोड़ दिए हैं ख्याल जो रोती हुई जब प्राण आंसू आंसू हो गए जबकि हृदय छाड़छाड़ जबकि सिवाय आंसू की ओर कुछ भी नहीं जबकि सिवाय पुकार की ओर कुछ भी नहीं है वो हमारे ख्याल में नहीं परमात्मा को आधा नहीं चुना जा सकता उसको पूरा ही चुनना पड़ेगा उसका पहला हिस्सा पहले पूरा करना पड़ेगा तब दूसरा हिस्सा पूरा होता है फूल तो कोई भी पसंद कर लेता है लेकिन बीज बोने की मेहनत भी है और फूल तो कोई भी मुस्कुरा के स्वागत कर लेता है लेकिन वृक्षों को बड़ा करने का संकल्प भी धर्म के संबंध में एक बुनियादी भ्रांति है और वो यह है कि धर्म आनंद का द्वार खोल देता है लेकिन आनंद का द्वार उसके लिए ही खुलेगा जिसके लिए ये पूरा जगत पीड़ा और दुख बन जाए उसके पहले वो का द्वार नहीं खुलेगा जिसे अभी पीड़ा ही नहीं अनुभव हुई उसे आनंद का कोई अनुभव नहीं हो सकता तब हम उधार हो जाते नानक ने भी भजन गाए लेकिन वह आनंद में गाए गए भजन और हमने अभी पीड़ा भी पार नहीं की तब उन भजनों को गाएंगे वो उधार हो जाएंगे उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा मीरा भी नाची है कोई नर्तकी मीरा से अच्छा नाच सकती लेकिन उस नाचने में मीरा का आनंद नहीं होगा क्योंकि उस नाचने के पहले मीरा, मीरा की पीड़ा मीरा की आग मीरा की लंबी दुखद यात्रा नहीं परमात्मा के दो पहलू हैं एक विरह का पीड़ा का दुख का और फिर आनंद का द्वार ये जो विरह और पीड़ा और दुख और अंधकार का रास्ता है इसका हम कोई भी न चलना चाहेंगे हम सब चाहेंगे आनंद मिल जाए हम सब चाहेंगे परमात्मा मिल जाए इसलिए हम इस आधे परमात्मा की खोज पर झूठी आधी खोज पर जीवन गंवा दे अनेक जीवन गंवा दें हमारा मिलन नहीं हो सकता वो जो आधा हिस्सा है पहले वो कैसे पैदा हो वही मैं कह रहा हूं वो तभी पैदा होगा जब हम हमारी जिंदगी की श्यूटिलिटी जिंदगी की व्यर्थता जिंदगी की मीनिंग उसके अर्थहीनता का बोध हो सुबह उठते हैं सांझ फिर सो जाते हैं जन्मते हैं मर जाते हैं कमाते हैं गंवाते हैं पूरी जिंदगी की ये सारी कथा बिना किसी बड़े अर्थ के बिना किसी बड़े प्रयोजन जैसे कि कोई तिनका लहरों पर डोलता रहता हो इस किनारे से उस किनारे इस किनारे से उस किनारे उस किनारे से इस किनारे और सोचता हो कि मैं यात्रा कर रहा हूं हम भी ठीक ऐसे ही जीते हैं और सोचते हैं कि यात्रा कर रहे हैं ये यात्रा सिर्फ धार्मिक आदमी के जीवन में होती बाकी लोगों के जीवन में इस किनारे से उस किनारा होना होता है कि यात्रा सिर्फ उनकी जिंदगी में संभव है जिनकी जिंदगी में वो डायमेंशन वो द्वार वो आयाम खुल जाता है जिससे जिसका नाम धर्म लेकिन धर्म के नाम पर तो हमने पागल खाने खड़े कर रखे धर्म के नाम पर तो हमने विक्षित मेडनेस खड़े कर रखी आज सुबह में आया तो मुझे धर्म का नया रूप दिखाई पड़ा मैं बहुत आनंदित हुआ क्योंकि परमात्मा की लीला अपार और तो उसकी लीला देखने जैसी सुबह जब मैं आया तो काली झंडियां देखे इस प्रश्न में बहुत लोग खड़े देखे तो मैंने सोचा कि सन्यासियों का स्वागत काली झंडियों से करने का रिवाज शायद नया पर मुझे ये पक्का नहीं हुआ कि मेरे ही स्वागत के लिए खड़े हैं क्योंकि तो मेरे स्वागत के लिए इतने लोग आएंगे इसका मुझे भरोसा नहीं क्योंकि धार्मिक आदमी के स्वागत के लिए इतने लोग कहां आते शायद सोचा कि कोई और आता होगा लेकिन जब वे मित्र मेरे ही पास आके नारे लगाने लगे तब मुझे पता चला कि नहीं वो मेरे लिए आए तब तो मुझे और हैरानी हुई कि वे स्वागत बड़े मजेदार शब्दों में कर रहे हैं वे कह रहे हैं कि वे मुझे कह रहे हैं कि आप आधारमिक आदमी हो लौट जाओ एक बात तो मुझे पक्की हो गई कि कम से कम उन्हें इतना पक्का है कि वे धार्मिक आदमी धार्मिक आदमी होना इतना आसान और धार्मिक आदमी स्टेशनों पर काली झंडियां लिए हुए खड़े मिलेंगे धार्मिक होने का उनका पक्का ख्याल ही उन्हें धार्मिक होने से रोक लेगा और दूसरा अधार्मिक है कि ये सिर्फ अधार्मिक आदमी ही सोच सकता है अन्यथा दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं धार्मिक आदमी का प्रयोजन इस बात से है कि मैं धार्मिक हूं या नहीं दूसरे से क्या प्रयोजन मैंने सुना है एक फकीर के बाबत हसन के बाबत कि एक रात उसने परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है ये बहुत अधार्मिक तू इसे दुनिया से उठा ही ले ये चोर भी है बेईमान भी है नास्तिक भी राज सबने में परमात्मा ने उससे कहा हसन तू मुझसे भी ज्यादा समझदार मालूम होता है इस आदमी को मैं चालीस साल से सांस दे रहा हूं इस आदमी को चालीस साल से भोजन दे रहा हूं इस आदमी से चालीस साल में मैंने कोई शिकायत नहीं की तू मुझसे भी ज्यादा धार्मिक हो गया मालूम होता है क्योंकि तुझे यह आदमी अधार्मिक मालूम होने दूसरे को अधार्मिक देखने का ख्याल ही दूसरे की चिंता करने का ख्याल ही अधर्म अपनी चिंता करने का ख्याल ही धर्म लेकिन हम दूसरे की चिंता में इतने उलझे हैं कि सिर्फ एक आदमी के बाबत नहीं सोचेंगे वो अपना होना बाकी सबके बाबत सोच लेंगे कभी आपने ख्याल शायद न किया हो आप शायद अपने संबंध में सोचने से भर वंचित रह जाएंगे और सारी दुनिया के बाबत सोच लेंगे सुबह से उठ के सांझ तक दूसरे के संबंध में सोचेंगे सिर्फ अपने संबंध में नहीं सोचेंगे जिंदगी गुजर जाएगी एक नहीं बहुत जिंदगी गुजर सकती है अपने संबंध में जो नहीं सोचेगा वो अपने भीतरपन के खालीपन का अनुभव भी नहीं कर पाएगा और जिसे भीतर का खालीपन पता नहीं चलेगा उसकी जिंदगी में परमात्मा की खोज सुन नहीं हो भीतर का खालीपन एक पहलू है परमात्मा की खोज उसी सिक्के का दूसरा पहलू है क्या आपको लगता है कि भीतर कोई कमी है लगता है भीतर कोई अभाव है लगता है भीतर कुछ खाली खाली है तो आपकी जिंदगी में परमात्मा की किरण उतर सकती है, लेकिन इस खालीपन को ठीक से समझेंगे और समझ के इस खालीपन को भागने और बचने की कोशिश मत करें क्योंकि तो बचने के बहुत उपाय हैं एक आदमी अपने भीतर के पन के खालीपन को बचने के लिए सिनेमा में जाके बैठ सकता है तीन घंटे भूल जाए, दूसरा आदमी संगीत सुन सकता है और भीतर के खालीपन को भूल जाए, तीसरा आदमी ताक खेल सकता है चौथा आदमी सिगरेट पी सकता है पांचवा आदमी भजन कीर्तन करके भी अपने भीतर के खालीपन को भूलने की कोशिश कर सकता है यह असली भजन कीर्तन नहीं है ये सिर्फ बुलावा है टारगेट खुलने अपने को बुलाना है अपने को जानना नहीं अगर भीतर का खालीपन दिखाई पड़े तो उससे एस्केप न करें भागे मत उस खालीपन में खड़े हो जाएं, उस खालीपन में खड़े हो जाएं उस खालीपन में, खाली में खड़े होने से पीड़ा शुरू हो जाएगी, उस खालीपन में खड़े होते से नीचे की जमीन फिसक जाएगी ऊपर का आकाश खो जाए उस खालीपन में खड़े होते से एक आ उठेगी जो परमात्मा की खोज बन जाती लेकिन खालीपन में खड़े होने को कोई भी राजी नहीं और जो आदमी राजी हो जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती हम सब हैं जरा खालीपन लगा अखबार उठा के पढ़ने लगेंगे जरा खालीपन लगा कि कहीं उलझने की कोशिश करेंगे कहीं भी आपको पाई कहीं भी लग जाए कहीं भी डूब जाए चाहे शराब हो चाहे संगीत हो कहीं भी अपने को बुलाने की कोशिश करेंगे जो आदमी अपने को बुलाने की कोशिश करेगा वो आदमी परमात्मा की खोज पर नहीं जा सकता जो आदमी अपने को नहीं जानता है इस अज्ञान में खड़ा हो जाएगा जो आदमी भीतर कुछ भी नहीं है मेरे शून्य है इस शून्य में बैठ जाएगा वो आदमी प्रभु के स्मरण को उपलब्ध हो जाता क्योंकि इस खालीपन में इतनी पीड़ा है इस खालीपन में इतना अताह दुख है इस खालीपन में इतना दंस है इस खालीपन में इतनी आग है कि वो सारी आग आपके भीतर परमात्मा की पुकार बन जाती उसके बिना परमात्मा की पुकार नहीं बनती मुझे याद आता है फरीद की जिंदगी में मैंने सुना है कि फरीद एक दिन सुबह स्नान करने जा रहा है और एक आदमी ने रास्ते में पूछा मेरी परमात्मा की खोज कब शुरू होगी तो फरीद ने कहा आओ मेरे साथ स्नान कर ले और खोज शुरू करवा दें वह आदमी फरीद के साथ गया फरीद और वो दोनों आदमी स्नान करने उतरे जब वो आदमी ने डुबकी लगाई तो फरीद ने उसकी गर्दन पकड़ के पानी में पकड़ लिया जोश फरीद उसे दबाये चला गया वह आदमी तो बहुत हैरान हुआ फकीरों से ऐसी आशा नहीं होती हालांकि फकीर कभी कभी आपके हित में आपकी गर्दन पकड़ लेते हैं लेकिन फकीरों से ऐसी नहीं होता। उस आदमी ने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी मेरी जान ले देगा उसे क्या पता कि यह आदमी जान दे रहा है लेकिन गर्दन दब रही है वह आदमी पूरी ताकत लगाया फरीफ मजबूत आदमी छूटना आसान नहीं पूरी शक्ति लगा दी उस आदमी ने पूरी शक्ति लगा के फरीद के चंगुल से बार होकर खड़ा हो गया आंखें लाल हो गई उसने कहा कि आप आदमी कैसे मैं तो सोचता था मैं एक ईश्वर को आदमी के पास आया तुम हत्यारे निकले ये तुम क्या कर रहे थे मुझे मार डालते फरीद ने कहा ये बातें पीछे हो लेंगी पहले जरूरी बात हो ले, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि जब तुम पानी के नीचे डूबे थे तो कितने ख्याल तुम्हारे मन में थे उसने का कितने ख्याल ख्याल का सवाल ही न था जिंदगी में पहली दफा ख्याल न थे सिर्फ एक ख्याल था एक श्वास कैसे मिल जाए एक श्वास कैसे ले लूं, और ये भी थोड़े देर तक ख्याल रहा फिर ख्याल मिट गया फिर तो मेरा रोआ रोआ चिल्लाने लगा श्वास फिर विचार न रहा श्वास का रोआ रोआ कपने लगा कण कण बोलने लगा हृदय की दड़कन दड़कन चिल्लाने लगी एक श्वास फिर ये विचारना विचारधारा मेरे प्राण चिल्लाने लगे श्वास तो परीद ने कहा कि परमात्मा भी दिन मिल जाए जिस दिन पूरे प्राण चिल्लाएंगे परमात्मा इस स्मरण का यही अर्थ इस स्मरण का अर्थ जांच कीर्तन पीट के राम राम चिल्लाना नहीं क्योंकि जिस राम राम को बहुत दफे चिल्लाना पड़े तो क्या मतलब अगर प्राण एक बार भी चिल्ला दो तो बात पूरी हो जाती है और निष्राण जिंदगी भर कोई चिल्लाता रहे तो कुछ पूरा नहीं होता सिर्फ समय खराब होता फरीद ने उस आदमी को कहा कि जिस दिन तेरे श्वास और रोए रोए में एक ही आवाज रह जाएगी आवाज भी नहीं कहना चाहिए एक ही पुकार एक ही अभीपसा एक ही प्यास रह जाएगी परमात्मा उस दिन बात पूरी हो जाएगी लेकिन इसके लिए ठीक वैसे ही जिसे फरीदलों से नदी में दबा दिया प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की शून्यता में दबाना पड़ता है स्वयं के अभाव में दबाना पड़ता है वो जो स्वयं की फ्यूटिलिटी वो जो स्वयं की व्यर्थता है वो जो स्वयं का खाली हिस्सा है भीतर उसमें दबाना पड़ता है उसमें दबते ही स्मरण लेकिन स्मरण का मतलब नाम नहीं स्मरण का मतलब शब्द नहीं स्मरण का मतलब पुकार स्मरण का मतलब प्यास स्मरण का मतलब प्राणों की अकुलाहट विचार नहीं शब्द नहीं मन का काम नहीं है परमात्मा के द्वार पर पूरे प्राणों का काम मन तो बड़ी छोटी चीज एक कोने में हमारा पूरा प्राण बहुत बड़ी चीज है उस पूरे प्राण से जब पुकार उठते है तो घटना घट गट जाती है लेकिन उस पूरे प्राण को पुकार उठाने के लिए अपने खालीपन को खोज लेना जरूरी है कठिनाई तो नहीं होगी उस खालीपन को खोजने में वो सबके भीतर मौजूद सिर्फ आंख उठाने की जरूरत कई बार ऐसा हो जाता है जो बहुत निकट है वो इसलिए दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि बहुत निकट है हम भूल जाते उसका स्मरणी भूल जाता दूर की चीजें दिखाई पड़ती रहती हैं, पास की चीज भूल जाती जिस जिसकी छाती पर कोनूर पड़ा हो उसे नहीं दिखाई पड़ता दूसरों को दिखाई पड़ता भीतर ही हमारे वो खालीपन, वो जगह वो मंदिर वो गुरुद्वारा वो मस्जिद जहां से परमात्मा का उदय हो सकता है लेकिन उसे हम देखने नहीं जाएंगे उसे हम खोजने नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत निकट काशी बहुत दूर, मक्का बहुत दूर, कैलाश बहुत दूर, वहां हम चले जाएंगे लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो मैं यहां हूं काशी भी पहुंच के यही रहूंगा मैं नहीं बदल जाऊंगा जगह बदलने से आदमी नहीं बदलते जगह बदलने से आदमी बदलते होते तो दुनिया कभी भी धार्मिक हो गई हो जगह बदलना बहुत आसान आदमी बदलने से जगह जरूर बदल जाती है लेकिन जगह बदलने से आदमी नहीं बदलता स्वयं को बदलना पड़े आज एक ही सूत्र आपसे कहता हूं क्योंकि वो मित्र बहुत थक जाएंगे और उनके गले भी दुख जाएंगे उन पर भी दया करनी चाहिए क्योंकि जब तक मैं बोलूंगा वो चुप नहीं होंगे तो पाप मेरे ऊपर ही लगेगा इसलिए आज एक ही सूत्र आपसे कहता हूं और वो ये कि क्या आपकी जिंदगी में परमात्मा की प्रमाणिक प्यास है इस प्रश्न को बहुत ईमानदारी से अपने से पूछना इसका जो भी उत्तर मिलेगा वो आपकी जिंदगी में परिवर्तन का कारण हो सकता है और मैं मानता हूं कि अधिक को पता चलेगा कि प्यास नहीं क्योंकि अगर प्यास होती तो मिलन हो गया होता अगर प्यास होती तो दूरी कहां थी प्यास की कमी एकमात्र दूरी प्यास का न होना ही एकमात्र फासला और अगर ख्याल में आए कि प्यास नहीं है तो फिर पहले प्यास को पैदा करने की कोशिश जरूरी है पीछे परमात्मा की खोज जरूरी है ये प्यास अपनी जिंदगी पर एक नजर डालने से पैदा हो जाएगी बचपन से आज तक की जिंदगी पर एक नजर डाल के देख लेना उसमें कुछ है जिसका मूल्य है कुछ है जो परमात्मा को अर्पित किया जा सकता है कुछ है जो बचाने योग है। अगर उसमें कुछ भी बचाने योग न दिखे तो भीतर जो खालीपन रह जाए वो आपकी जिंदगी का पहला मंदिर और पहला पड़ाव बन जाए इस खालीपन के लिए थोड़ी सी बातें मैंने कही कल संभव हुआ क्योंकि कल का तो कभी कोई भरोसा नहीं है कल संभव हुआ तो आगे की बात आपसे मैं करना चाहूंगा जिन मित्रों को इस संबंध में कुछ भी पूछना हो वो कल लिख के दे देंगे मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे अनुरी हो और अंत में परमात्मा से प्रार्थना करता हूं सबको प्यास दे ताकि उसकी खोज हो सके आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम